जब नैना ने डोर अंदर से लॉक कर लिया था तो फिर कोई संभावना नहीं थी कि वो विक्रांत के लिए डोर ओपन करेगी एक बार के लिए विक्रांत के दिमाग में अदृश्य शक्ति द्वारा दिए गए टूल जादुई चाबी की याद आई विक्रांत जादुई चाबी की मदद से डोर का लॉक खोलकर अंदर तो जा सकता था लेकिन फिर नैना का सामना करना उसके वश का नहीं था अंदर जाने के बाद अदृश्य शक्ति भी उसे नैना से पिटने से नहीं बचा सकती थी इसीलिए विक्रांत ने जादु चाबी के इस्तेमाल का आइडिया त्याग दिया अब जाकर विक्रांत को समझ आया था कि नैना आखिर तुरंत ही होटल के रूम में उसके साथ आने को तैयार क्यों हो गई थी दरअसल नैना ने पहले ही विक्रांत का प्लान समझ लिया था कोई बात नहीं नैना आज तुम जीत गई। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब तुम खुद मुझसे आकर कहोगी कि विक्रांत चलो रूम में चलते है <laughs> विक्रांत मनी मन नैना के साथ सुहागरात मनाने की कल्पना करके खुश हो रहा था आखिर में बेचारा विक्रांत हार कर वापस ऐसी होटल के रिसेप्शनिस्ट के पास पहुँचा और फिर उसने दूसरा रूम भी बुक करवाया उसने पहले ही रिसेप्शनिस्ट से दो रूम बुक करवाने का वादा कर रखा था तो उसे लगा कि शायद सर अपना वादा ही पूरा करने आए हैं। उसने विक्रांत को देखते कहा सर, आपकी गर्लफ्रेंड बहुत खूबसूरत है की बात सुनकर के सीने में गया। लेकिन उसने बगैर कोई जवाब दिए दूसरे रूम की चाबी ली और फिर अपने रूम की तरफ चला गया विक्रांत काफी थका हुआ था रूम में पहुंचते ही उसने सबसे पहले ठंडे पानी से नहाया थोड़ी थकान कम हुई तो फिर उसने अपने बैग से लैपटॉप बाहर निकाला कहां आज की रात उसने नैना के साथ रोमांस करते हुए बिताने की सोची थी और कहां अब उसे केस के इन्वेस्टिगेशन का काम करना पड़ रहा है विक्रांत ने नासिक बस टर्मिनल द्वारा दिए गए वीडियो फुटेज को अपने लैपटॉप में प्ले करके इसे देखना शुरू किया इस बार विक्रांत वीडियो को बड़े ध्यान से देख रहा था वो बार बार वीडियो को रिप्ले करके शुरू से लेकर अंत तक देख रहा था इस वीडियो में वो बस के बस में सवार उस अधेड़ उम्र के संदिग्ध की ही एक्टिविटी को देख रहा था उसकी एक्टिविटी देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो वो बहुत खुश है जैसे उसने कुछ बहुत बड़ा हासिल किया हो इस तरह के एक्सप्रेशन उसके चेहरे पर देखने को मिल रहे थे विक्रांत इस बात की पुष्टि के लिए ही बार बार वीडियो प्ले करके उसके एक्सप्रेशन को देख उसके मन का हाल जानने की कोशिश कर रहा था जितनी बार विक्रांत वीडियो को देखता उतनी बार उसका शक गहरा होता चला जा रहा था सच में उस आदमी को देख ऐसा ही लग रहा था जैसे उसने कुछ बहुत बड़ी सफलता हासिल कर ली हो कहीं सच में इस आदमी का कनेक्शन बैंक के रॉबरी से तो नहीं है आखिर ऐसी कौन सी चीज इसने हासिल कर ली है जिससे इतना खुश नजर आ रहा है विक्रांत के मन में सवाल उठना शुरू हो गया कुछ देर तक वीडियो को ध्यान ऐसी देखने के बाद विक्रांत को फोन के वाइब्रेट होने की आवाज सुनाई पड़ी उसने अपना बैग खोल देखा तो उसमें ड्रग डीलरों के सारे फोन पड़े हुए थे नैना ने भी सभी फोन विक्रांत के बैग में डाल दिए थे विक्रांत ने तुरंत सभी फोन बाहर निकालकर सबका व्हाट्सएप सब चेक करना शुरू किया सभी के व्हाट्सएप पर काफी सारे मैसेज आए हुए थे लेकिन किसी ने भी कोई काम का मैसेज नहीं भेजा हुआ था सब इधर उधर की बकवासी कर रहे थे विक्रांत ने इरिटेट होकर सारे फोन बैठ के साइड टेबल पर रख दिए अब तो लग रहा था कि नैना का पंच खाना ही पड़ेगा विक्रांत मनी मन रिग्रेट फील कर रहा था उसे नैना के साथ शर्त लगाने पर पछतावा हो रहा था खैर अब तक विक्रांत काफी थक चुका था उसे अब वाकई में नींद की जरूरत थी बेड पर सोते सोते सुबह के तड़के चार बज चुके थे बेड पर पड़ते ही उसे तुरंत ही नींद आ गई फिर जब उसकी नींद खुली तो देखा कि साइड टेबल पर रखा हुआ एक फोन वाइब्रेट कर रहा था किसी तरह से विक्रांत ने अपने आंख खोल कर टाइम देखा तो पता चला कि अभी सुबह के साथ भी नहीं बजे जो फोन वाइब्रेट हुआ था उसे उठाकर विक्रांत ने चेक किया उसमें व्हाट्सएप पर काफी सारे मैसेज आए हुए थे विक्रांत ने सारे मैसेज रीड किए लेकिन एक भी मैसेज काम का नहीं था दरअसल जब नैना ने ग्रुप में फोटो भेजकर मैसेज डाला था तब काफी रात हो रही थी तो उस वक्त ज़्यादा लोगों ने रिस्पॉन्ड भी नहीं किया था अब सुबह सब सोकर उठे थे तो सभी मैसेज का रिप्लाई कर रहे थे लेकिन अभी तक इन ड्रग डीलरों के कनेक्शन का कोई भी ऐसा नहीं मिला था जो की बैंक रॉबरी के, के संदिग्धों में से किसी एक को भी जानता रहा हो विक्रांत ने मैसेज रीड करके फिर से फोन टेबल पर वापस रख दिया और सोने की कोशिश करने लग गया अभी वो जस्ट लेटा ही था कि फिर से एक फोन वाइब्रेट होने लगा विक्रांत ने अपना सिर उठाकर देखा तो पता चला कि इस बार उस लड़की का फोन वाइब्रेट हो रहा था जिसकी उसने कल रात उंगली तोड़ दी थी क्योंकि फोन पर पिंक कलर का कवर लगा हुआ था और उस पर काफी डेकोरेटिव स्टिकर भी लगे हुए थे उस पर शायद उसके सिस्टर का फोन आ रहा था विक्रांत ने फोन पिक नहीं किया बल्कि बड़े ध्यान से स्क्रीन पर शो हो रहे उसके नाम और नंबर को देखता रहा पूरी रिंग होने के बाद विक्रांत फिर से वापस लेट गया तभी फिर से उसका फोन वाइब्रेट होना शुरू हो गया विक्रांत ने उठकर दोबारा से फोन चेक किया तो पता चला कि उसके व्हाट्सएप पर काफी सारे मैसेज आने शुरू हो गए थे ऐसा लग रहा था कि इस लड़की के काफी सारे दोस्त यार थे विक्रांत ने एक एक करके सारे मैसेज पढ़ डाले लेकिन कहीं भी उसके काम की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली सारे मैसेज पढ़ने के बाद विक्रांत फोन टेबल पर रखकर सोने ही जा रहा था की उसने देखा की उसके कजिन सिस्टर का एक वॉइस मैसेज आया हुआ है विक्रांत ने तुरंत ही मैसेज ओपन किया कहा हो तुम और फोन क्यों नहीं उठा रही और इनके बारे में क्यों पूछ रही हो वॉइस मैसेज सुनने के बाद विक्रांत ने तुरंत ही मैसेज टाइप करके भेजा मैं ठीक हूँ तुम बस ये बताओ कि क्या इनमें से किसी को पहचान रही हो हाँ ये बारह नंबर वाले को देखा है शायद